देवी भागवत गंगा के साथ नवम स्कंध गंगा के ध्यान और स्तमन का वर्णन नारद जी ने कहा देवेश लक्ष्मीकांत जगत पते अब मैं भगवान विष्णु की चिर संघनी भगवती गंगा के पापहारी एवं पुण्यप्रद स्त्रोत्र सुनना चाहता हूँ भगवान नारायण कहते हैं नारद सुनो अब मैं पाप ध्वसक पुण्यदायी स्त्रोत्र कहता हूँ जो गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है तथा जो श्री राधिका के अंगद्रव से संपन्न है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रासमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ कार्तिकी पूर्णिमा के, के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था अनेक गोप और गोपियाँ विराजमान थी उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जितने गोलोक भली भाती आच्छादित है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 60 लाख योजन चौड़ी और इसमें चौगुने विस्तार से बैकुंठ में विराजती है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो तीस लाख योजन चौड़ी और इससे पाँच गुने विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली हैं उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ तीस लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो लाख योजन लंबी और सत सात गुणी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में छाई है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और पंचगुने दैर्घ्य से फैले रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ साठ हजार योजन की दूरी और उससे दस गुने चौड़ी होकर जो सूर्य लोक में आवृत्त है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे दस गुने है यो जो तपोलोक में आवृत है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ एक हजार योजन विस्तृत तथा दस गुना दीर्घ रूप बनाकर जनलोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ दस लाख योजन लंबी और उससे पंचगुणी चौड़ी होकर महरलोक में आवृत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ कैलाश में जो एक एक हजार योजन विस्तृत तथा सौ योजन चौड़ी होकर फैली है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सौ योजन लंबी और दस योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो दस योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से दस गुणी चौड़ी होकर पाताल लोक में भोगव, भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ एक कोश विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सतयुग में दूध के समान त्रेता युग में चंद्रमा के समान द्वापर में चंदन के समान तथा कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती है एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान अभाव वाली रहती है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्यादि पापों को भस्म कर देता है उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ